रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद एक सौ चौबीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार पूर्व कथा श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्याम पुकर वाले मकान में भक्तों के साथ रहते हैं आज शरद पूर्णिमा है शुक्रवार 23 अक्टूबर अठारह दिन के दस बजे का समय होगा श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं मास्टर उनके पैरों में मोजा पहना रहे हैं श्री राम कृष्ण सहास्य मफलर को काटकर पैरों में न पहन लिया जाए वह खूब गर्म है मास्टर हंस रहे हैं कल बृहस्पतिवार की रात को डॉक्टर सरकार के साथ बहुत सी बातें हुई थी उनका वर्णन करते हुए श्री राम कृष्ण हंस मास्टर से कह रहे हैं कल कैसा मैंने तू तू कहा कल श्री रामकृष्ण ने कहा था त्रिताप के ज्वाला में जीव झुलस रहे हैं फिर भी कहते हैं हम बड़े मजे में हैं हाथ में काटा चुभ गया है धर धर खून बह रहा है फिर भी कहते हैं हमारे हाथ में कहीं कुछ नहीं हुआ ज्ञानाग्नि में इस कांटे को जलाना होगा इन बातों को याद कर छोटे नरेंद्र कह रहे हैं कल के टेढ़े कांटे वाले की बात बड़ी अच्छी थी ज्ञानाग्नि में जला देना श्री रामकृष्ण उन सब अवस्थाओं को मैं खुद भोग चुका हूँ कुटिर के पीछे से जाते हुए जान पड़ा कि देह में मानो होमाग्नि जल उठी पद्मलोचन ने कहा था सभा करके मैं तुम्हारी अवस्था का हाल लोगों से कहूँगा परंतु इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 11 बजे के लगभग श्री रामकृष्ण का संवाद लेकर डॉक्टर सरकार के यहाँ मड़ी गए हाल सुनकर डॉक्टर उन्हीं के संबंध में बातचीत करने लगे और उनका हाल सुनने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगे डॉक्टर शाह मैंने कल कैसा कहा तू तू कहने के लिए दुनिया के हाथ में जाना पड़ता है मड़ी जी हाँ उस तरह के गुरु के हाथ में बिना पड़े अहंकार दूर नहीं होता कल भक्ति वाली बात कैसी रही भक्ति स्त्री है वह अंत तक जा सकती है डॉक्टर हाँ वह बड़ी अच्छी बात है परंतु इसलिए कहीं ज्ञान थोड़े ही छोड़ दिया जा सकता है बड़ी श्री राम कृष्ण यह कहते भी तो नहीं है वे ज्ञान और भक्ति दोनों लेते हैं साकार और निराकार वे कहते हैं भक्ति की शीतलता से जल का कुछ अंश बर्फ बना फिर ज्ञान सूर्य के उगने पर वह बर्फ गल गया अर्थात भक्ति योग से साकार और ज्ञान योग से निराकार और आपने देखा है ईश्वर को वे इतना समीप देखते हैं कि उनसे बातचीत भी करते हैं छोटे बच्चे की तरह कहते हैं माँ दर्द बहुत होता है और उनका ऑब्जर्वेशन दर्शन भी कितना अद्भुत है म्यूजियम में उन्होंने लकड़ी तथा जानवरों को देखा था जो फासिल पत्थर हो गए हैं बस वही उन्हें साधु संग की उपमा मिल गई जिस तरह पानी और कीच के पास रहते हुए लकड़ी आदि पत्थर हो गए हैं उसी तरह साधु के पास रहते हुए आदमी साधु बन जाता है डॉक्टर ईशान बाबू कल अवतार अवतार कर रहे थे अवतार कौन सी बना है आदमी को ईश्वर कहना मड़ी उन लोगों का जैसा विश्वास है वो इस पर तर्क वितर्क क्यों डॉक्टर हाँ क्या जरूरत है मड़ी और उस बात से कैसा हंसाया उन्होंने एक आदमी ने देखा था कि मकान धंस गया है परंतु अखबार में वह बात लिखी नहीं थी अतएव उस पर विश्वास कैसे किया जाता डॉक्टर चुप है क्योंकि श्री रामकृष्ण ने कहा था तुम्हारे साइंस विज्ञान में अवतार की बात नहीं है अतएव तुम्हारी दृष्टि से अवतार नहीं हो सकता दोपहर का समय है डॉक्टर मणि को साथ लेकर गाड़ी पर बैठे दूसरे रोगियों को देखकर अंत में श्री कृष्ण को देखने जाएंगे डॉक्टर उस दिन गिरीश का निमंत्रण पाकर बुद्ध लीला अभिनय देखने गए थे वे गाड़ी में बैठे हुए मणि से कह रहे हैं बुद्ध को दया का अवतार कहना अच्छा था विष्णु का अवतार क्यों कहा डॉक्टर ने मणि को हेदुए के चौराहे पर उतार दिया